प्रश्नोत्तरदीप माला ईश्वर तत्व तो। जिज्ञासा शिव जी को पंच वक््र कहा जाता है क्या यह वेद सम्मत है समाधान वेदों में शिव जी के बहुत से नाम रूप बताए गए हैं सारा वेद तो हमने देखा नहीं इसलिए वेदों में पंच वक्त शब्द आया या नहीं कह नहीं सकते परंतु आगम शास्त्र में और पुराणों में शिव जी के लिए पंच शब्द का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है वहाँ इन पांच मुखों के अलग अलग नाम वर्ण ध्यान श्लोक आदि भी बताए गए हैं आगम और पुराण वेद की ही व्याख्या है उसके अनुरूप ही है इसलिए कहा जा सकता है कि शिव जी का पंच स्वरूप वेद सम्मत ही है अथवा सद्योजात आदि जो शिव जी की पांच मूर्तियाँ हैं उन्हीं को उनके पांच मुख माना जाता है सद्योजात आदि रूपों का वर्णन और उनके मंत्र वैदिक संहिताओं में मिलते हैं इसलिए भी पंचवक्त्र वक्त स्वरूप वेद विरुद्ध है ऐसा हम नहीं कह सकते जिज्ञासा इस पर सगुण निराकार को कहते हैं जब वह सगुण है तो अनाम अरूप कैसे होगा समाधान अरे भाई नाम रूप ही तो सृष्टि है आप इस सृष्टि में बैठ कर ईश्वर या ब्रह्म शब्द कहते हैं परंतु सृष्टि के पहले कोई भी नाम या रूप कैसे हो सकता है सृष्टि का करता तो ईश्वर ही है इसलिए वह सृष्टि के पहले से ही मौजूद है जब सृष्टि के बाद ही नाम रूप अभिव्यक्त होते हैं तो ईश्वर का अनाम अरूप होना स्वाभाविक है ईश्वर आत्मा है अभ्यक्त है इसलिए उसके नाम रूप संभव नहीं सृष्टि होने के बाद समझने के लिए उसका नाम ईश्वर शिव विष्णु कुछ भी रख लो कर्पूर करुणावतारम संसार सारम अथवा ससंख चक्रम सक्रीट कुंडलम इस प्रकार कुछ रूप भी बता दिया जाता है इन नाम रूपों को लेकर साधक साधना करेगा परंतु साधना के अंत में पहुँचेगा अनाम अरूप में ही संपूर्ण कार्य नाम रूप वाला है इसका आधार लिए बिना साधना में आगे बढ़ा नहीं जा सकता इसका आधार लेकर हम कारण में पहुँचेंगे जो अनाम अरूप है जिज्ञासा भगवान को कृपा निधान क्यों कहा जाता है समाधान जीव का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह जीव के अहंकार को खा लेता है इसलिए वह महादयालु है कृपा निधान है जो आपके सीमित अहमता रूपी सबसे बड़े शत्रु को मार दे उसको बड़ा कृपालु और कौन होगा जिज्ञासा शिव महिमना स्त्रोत्र में कहा है शमशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिताचा सहचरा क्या महादेव शमशानों में क्रीड़ा करते हैं उनके संगी साथी पिसाच हैं समाधान यहां पर पुष्प दंताचार्य ने जो कहा है वह इस शरीर को ही शमशान मानकर कहा है हमारे शरीर में करोड़ों जीवाणु प्रति मिनट मरते हैं और दफन भी होते हैं यही बात आज का विज्ञान भी कहता है जहाँ मुर्दा दफनाया जाता है वह तो शमशान ही हुआ लोक में भी देखा जाता है कि शमशान में मुर्दे गाड़े जाते हैं इसलिए शरीर को शमशान कहा गया है चेतन महादेव आत्मा रूप से इस शरीर में क्रीड़ा कर रहे हैं इसलिए कहा श्मशाने स्वा क्रीड़ा शमशान में क्रीड़ा करते समय उनके साथी कौन होते हैं पिशाचा, सह ये इंद्रियाँ पिशाच हैं जिनको साथ में लेकर आत्मा रूप चेतन महादेव शरीर रूपी शमशान में पीड़ा कर रहे हैं इंद्रियों को पिशाच क्यों कहा ये इंद्रियां जीव को हमेशा काम में फंसाए रहती हैं ये दुनिया भर को पकड़ कर मार रही हैं जैसे पिशाच जीव को पकड़ कर उसका खून चूसता है वैसे ही ये भी जीवों का खून चूस रही है इन्हें ढूँढ़ों तो कहीं मिलती नहीं है इसलिए इंद्रियों को पिशाच कहा गया है इसी श्लोक में आगे कहा चिता भस्मा लेपह महादेव चिता की भस्म का लेप करते हैं इसका तात्पर्य यह है कि यह शरीर आगे चलकर चिता पर भस्म होना है तो अभी भी भस्म रूप ही समझें अर्थात निस्सार समझें ऐसे भस्म रूप शरीर में रहते हैं मानो भस्म धारण करते हैं फिर कहा निकरोटी परी करहा मनुष्यों के कपालों की माला पहने हुए हैं यहां कपाल का तात्पर्य अहंकार से है अर्थात संपूर्ण जीवों के अहंकार को धारण किए हुए हैं फिर आगे कहा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम अखिलम संपूर्ण आचरण अमंगल दिखते हुए भी तुम्हारा नाम स्मरण सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला है जब तक इस शरीर का चेतन से संबंध रहता है तब तक लोग इसकी देवता के समान पूजा करते हैं और जब चेतन से संबंध विच्छेद हुआ कि तुरंत इसे जला देते हैं बच्चों को देखने तक नहीं देते हैं ये सब अमंगल रूप हैं और आप इनके साथ रहते हैं आपके ही कारण ये भी मंगल रूप हो जाते हैं अर्थात आत्मा रूप चेतन महादेव के कारण ही यह शरीर मंगल रूप दिखाई देता है